400 करोड़ मानवों के वर्ष तथा 32 करोड़ द्विजों के द्वारा संख्या से संख्या है उसी भांति 100 सौ सहस्त्र और फिर उन्यासी उस महान प्लव का काल होता है यह अभूत संप्लव का काल मानुष नामक संख्या से गिनकर बताया गया है जिसमें समस्त प्राणियों का संक्षय होकर सर्वत्र जल ही जल हो जाता है उसी को अभूत संप्लव कहा जाया करता है सात सूर्यो के द्वारा उस समय में उन लोगों के प्रदग्ध होने पर चारों प्रकार की संपूर्ण प्रजा महाभूतों में लीन हो जाया करती है जरायुज स्वेदज अंडज और उधि ये प्रजा के चार प्रकार होते हैं उस समय में संपूर्ण लोक जल से समाप्लुत होकर नष्ट हो जाया करता है और सभी स्थावर तथा जंगम विनष्ट हो जाया करते हैं समग्र संहार के समीप हो जाने पर और प्रजापति के उपशांत होने पर तथा सर्वत्र प्रकाश से रहित एवं दग्ध तथा रात्रि के अंधकार से आवृत होने पर उस समय में यह संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा ही अधिष्ठित था और सर्वत्र एक ही अर्णव था यह तब तक एक अर्णव का स्वरूप था जब तक प्रभु का दिन नहीं हुआ था जो जलमयी अवस्था होती है वही प्रभु की रात्रि होती है उस सलील की अवस्था जब निवृत्त होती है तो उसी को दिन कहा गया है इसी रीति से इनका अहोरात्र क्रम से परिवर्तित हुआ करता है यह आभूत संप्लव प्रभु का अहोरात्र कहा गया है इन तीनों लोकों में जो भी प्राणी हैं, वे सभी गतिमान और ध्रुव हैं। जितने भी भूत हैं, वे सभी प्रलीन होते हैं इसी कारण से इसका नाम आभूत संप्लव होता है जो व्यतीत हो चुके हैं जो भी वर्तमान है और जो प्रजा अनागत है और अपराध से गुणी वृत्त है द्विगुण है और यही परम आयु कीर्तित की गई है उस अजन्मा प्रजापति का इतना ही स्थिति का काल होता है उस ब्रह्मा जी की स्थिति का अंत और प्रतिसर्ग होता है जिस प्रकार से वायु के प्रवेग से दीप की शिखा उपशांत हो जाया करती है उसी भांति महदादी महेश्वर के अपने प्रति संचरिष्ट होने पर महिमा है जो भी कोई इसको नित्य धारण किया करता है अथवा इसका बारम्बार श्रवण किया करता है अथवा इसका कीर्तन किया करता है या वर्णन करता है वह मानव बड़ी भारी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है प्रतिसर्ग वर्णन, श्री जी ने कहा, पर के अंत में का प्रत्याहार मैं प्रभु ब्रह्मा के स्थिति के काल में और उस समय में उसके क्षीण हो जाने पर जैसे ईश्वर इस सुसूक्ष्मी रचना करता है प्रत्याहार के समय में इस अव्यक्त को व्यक्त ग्रस लिया करता है और पूर्णतया यह ग्रस्त हो जाता है पुरान्त द्वैणुक आदि का संपूर्ण कल्प संक्षय होने पर अंत में उस समय में पश्चिम ध्रुम मनु के संप्राप्त होने पर अंत में उस कलियुग के क्षीण होने पर संहार हो जाता है उस समय में वृत्त के संशाल होने पर और प्रत्याहार के उपस्थित होने पर उस काल में प्रत्याहार में भूतों और तन का संक्षय हो जाता है मह आदि जो प्रकृति के विकार है विशेषांत पर्यंत सबका संक्षय हो जाता है यह सभी कुछ स्वभाव से ही किया जाता है तब वह प्रतिसंचर प्रवृत्त होता है सर्वप्रथम जल भूमि का जो विशेष गुण गंध है उसको ग्रस लिया करते हैं इसके अनंतर गंधहीन भूमि प्रलय को ही प्राप्त हो जाया करती है गंध की तन मात्रा जब प्रणष्ट हो जाती है तो यह समस्त पृथ्वी जल की ही अवस्था वाली हो जाया करती है और भूमि का अस्तित्व ही सर्वथा लुप्त हो जाता है उस समय में यह जल बड़े भीषण घोष और वेग से समन्वित होकर प्रविष्ट हो जाया करते हैं यह जल सबको आपूरित करके ही स्थित हो जाया करते हैं तथा विचरण किया करते हैं फिर जल का जो विशेष गुण रस है वह तेज में लीन हो जाता है जब रस की तनमात्रा का विनाश हो जाया करता है तेज की तीव्रता से जल के रस के अफथ हो जाने पर वह जल तेज के ही स्वरूप को प्राप्त हो जाया करता है तेज के द्वारा जल के ग्रस्त हो जाने पर वही तेज सभी और दिखाई दिया करता है इसके पश्चात सभी और व्याप्त हुआ अग्नि उस समय में उस जल को अपने ही स्वरूप में ले लेता है धीरे धीरे यह सब जगत अग्नि की ज्वालाओं से संपूरित हो जाता है वे सब अर्चिया ऊपर नीचे और तिरछी और सर्वत्र व्याप्त हो जाती है इस तेज का विशेष गुण रूप होता है जो कि इसका प्रकाश करने वाला है इस रूप को वायु भक्षण कर जाता है। उस समय में वह तेज की की ज्वालाओं, वायु में दीप की शिखा के ही समान प्रलीन हो जाया करती है जब रूप की तन्मात्रा विनष्ट हो जाती है तो वह अग्नि रूप से रहित हो जाता है तेज तो फिर उपांत हो जाता है और केवल वायु ही महान स्वरूप को धारण करके धूमधाम से सर्वत्र वहन किया करता है तेज को जब वायु ने ग्रस लिया था तो प्रकाशक रूप के अभाव होने से लोक में आलोक सर्वथा नहीं रहा था क्योंकि तेज तो वायु के ही रूप में लीन हो गया था इसके पश्चात वायु अपने संबंध भूत को प्राप्त करके वह वायु ऊपर नीचे और इधर उधर सर्वत्र दश दिशाओ में प्रकम्पित किया करता है इस वायु का विशेष गुण स्पर्श होता है उस स्पर्श को आकाश ग्रस लिया करता है उस समय में वायु भी अस्तित्व होकर प्रशांत हो जाता है और केवल आकाश ही अनावृत होकर स्थित रहा करता है न तो इसके रूप हैं और न रस स्पर्श गंध तथा मूर्ति हैं। ऐसा आकाश रहा करता है आकाश का विशेष गुण शब्द है वह इसी से सबको पूरित करके बहुत विशाल दिखाई देता है तात्पर्य यही है की इसी का अस्तित्व होता है वायु में भी लीन होने पर केवल अवशिष्ट आकाश ही होता है जिसका लक्षण ही शब्द होता है उस समय में केवल शब्द ही जिसमें शेष रह गया था ऐसा आकाश सबको ढककर स्थित था वहाँ पर जो उसका गुण शब्द था उसको भूतादि ग्रस लेते हैं भूतेंद्रियों में एक साथ भूतादि के संस्थित होने पर यह अभिमान के ही स्वरूप वाला भूतादि तमस कहा गया है बुद्धि के लक्षण वाला यह महान भूत आदि का ग्रसन कर लेता है महान के स्वरूप वाला यह व्यवसाय करने वाला संकल्प ही समझ लेना चाहिए जो तत्वों का चिंतन करने वाले महा हैं, वे उसको बुद्धि मन लिंग महान और अक्षर इन प्रायवाचक शब्दों के द्वारा कहा करते हैं जब ये सब भूत आदिक भली भांति ऐसी प्रलीन हो जाया करते हैं तब गुणों की समता हो जाती है और उसमें वह गुणों का साम्य लीन हो जाता है तथा अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहा करता है समस्त भूतों के कारण प्रसंग में लीन हो जाया करते हैं यही तत्वों के कारणों के साथ संयम होता है हे विजो, यह तत्वों का प्रसंयम आवर्तक कहा गया है धर्म और अधर्म शुभ ज्ञान सत्य और मिथ्या उदर्व भाव और अधोभाव सुख और दुख प्रिय और अप्रिय यह सभी कुछ प्रपंच में स्थित गुण के स्वरूप वाला कहा गया है बिना इंद्रियों वाले ज्ञानियों का उस समय में जो भी अशुभ और शुभ कर्म है वह सब पुण्य और पाप प्रकृति में प्रतिष्ठित होता है और यही अवस्था होती है जो देहधारियों की कही जाया करती है और जंतुओं का जो भी कुछ पुण्य और पाप है वह प्रकृति में प्रतिष्ठित होता है उस अवस्था में स्थित हो वे ही सब पाप और पुण्य जंतुओं को पुणे परत्व ऐसी उसी प्रकार ऐसी देहों के साथ योजित किया करते हैं अर्थात उन्हीं पुण्य पापों के अनुसार जीव देहों को प्राप्त किया करते हैं जीवों के धर्म और अधर्म दोनों ही गुण मात्रों के स्वरूप वाले होते हैं जंतुओं के द्वारा अपने ही कारणों से कार्य के रूप में परिणत होकर बढ़ जाया करते हैं क्षेत्रज्ञ में अधिष्ठित गुण चेतन के सहित धलीन होते हैं इस संसार में स्वर्ग में सब जंतु होते हैं राजसी तमसी और सात्विकी वृत्तियाँ संयुक्त होती हैं, वियुक्त होती हैं और कारणों के द्वारा संचरण किया करती हैं। पुरुषों में अधिष्ठित केवल गुण ही प्रवृत्त हुआ करते हैं और तीन प्रकार से होते हैं उदर्व दशात्मक सत्व है और तम है। इन दोनों का मध्य प्रवर्तक रजोगुण चेत इसी रीति से यहाँ पर है और ये तीनों परिवर्तित हुआ करते हैं लोगों में समस्त भूतों के कार्यो को जानने वाले को वह नहीं करना चाहिए मानवों के द्वारा अविद्या के विश्वास से ही सभी का आरंभ किया जाया करता है तात्पर्य यही है कि सबका आरंभ अविद्या के ही विश्वास से हुआ करता है ये तीन ही गतियाँ होती हैं, जो शुभ और पापात्मिक कही गई हैं। तमोगुण से अभिभूत होकर यह जीवात्मा यथार्थता को प्राप्त नहीं हुआ करता है तत्व के दर्शन न करने से ही वह जीवात्मा यहाँ पर अनेक प्रकार से बद्ध हो जाया करता है वह बंधन तत्व वैकारिक और प्राकृत है तृतीय दक्षिणाओं में बद हुआ यह अत्यंत ही विवर्तित हो जाता है ये ही तीन इस जीवात्मा के बंधन होते हैं जो केवल अज्ञान के ही कारण से हुआ करते हैं यह जीवात्मा जो वस्तु अनित्य है उनमें नित्य होने का ज्ञान रखता है जो कि सर्वथा गलत है जो दुख है उसमें ही सुख का दर्शन किया करता है जो वस्तु अपना नहीं है उसको ही अपना समझता है और जो वास्तव में अशुचि अर्थात अपवित्र है उसको ही पवित्र जानता है ज्ञान की विपरीतता होने से ही ये सब दोष समुत्पन्न हुआ करते हैं और जिनमें ये होते हैं वे सब उनके मन के ही दोष हैं। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होती है उसी का नाम ज्ञान कहा गया है किन्तु वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है दिखाने और कहने को भले ही कोई कुछ भी किया करे यह अज्ञान जो होता है उसका मूल तमोगुण की ही अधिकता है ज्ञान का होना और अज्ञान का जमा रहना ये दोनों ही रजोगुण का परिणाम है सभी जानते हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाता है फिर भी सांसारिक वस्तुओं में प्रबल मोह नहीं छूटता है यह देह तो कर्मो ही से प्राप्त होता है और फिर भी वही अज्ञान इसमें भरा ही रहता है तो यह महान दुख का भागी होता है विषयों के प्रति बड़ी भारी तृषा बनी रहती है यही दृशा पुनः संसार में फसाये रखने वाली होती है जो कर्मों के कारण दुख से होती है कानों से समुत्पन्न नेत्रों से संभूत, त्वचा रसना और नासिका से उत्पन्न यह विषयों के आस्वादन की पिपासा हुआ करती है बाल कृष्णा के सहित होता है और अपने ही द्वारा किए हुए कर्मो के फलों से तैल पीडक की भांति उसी में परिवर्तित हुआ करता है अर्थात जैसे तेल निकालने की घानी में कोई पिरता है उसी तरह से इस संसार के चक्र में जीव घूमा करता है इस कारण से अनर्थों का मूल अज्ञान ही बताया जाया करता है उसी एक अज्ञान को अपना शत्रु मानकर ज्ञान के प्राप्त करने में ही पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए मन से सब कुछ का त्याग किया जाता है और त्याग जब होता है तो उस त्याग ऐसी बुद्धि में वैराग्य हो जाया करता है अर्थात फिर संसार की सभी वस्तु सारहीन और हे प्रतीत हुआ करती है वह राग से शुद्धि शुद्ध अब इसके आगे हम उस राग के विषय में बतलाएंगे जो भूतों का अपहरण करने वाला होता है विषयों में अवश्य आत्मा वाले का अभिषंक के लिए योग हुआ करता है अनिष्ट इष्ट अप्रीति प्रीति ताप विषाद दुखों के लाभ में ताप होता है और सुखों का अनुस्मरण नहीं हुआ करता है इतना यही विषयों में रहने वाला राग है और संभूति कारण यही राग बताया गया है जो ब्रह्म आदि से लेकर स्थावर पर्यत इस अधिभतिक संसार में होता है यह सब अज्ञान पूर्वक अर्थात अज्ञान से ही होता है इस कारण से अज्ञान को परिवर्जित कर देना चाहिए जिसका आर्ष ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं है और जो शिष्ट पुरुषों का आचरण भी नहीं है